एक बार बारे ओतना होग पहा हो स्पष्ट आहे पार्ट, हो पार्ट क्लिअर जग याद आयोग ते आवृत्ती करी पडेगी ना दहरांना पडेगा दो बार चार बार दोहरायगे तर जागे जमेगा स्पष्ट तो है। अस्पष्ट नाही आहे स्पष्ट तो है बाकी जो आवृत्ती की बाई वगैरे करी आगे कर लेंगे आगे चलो सोला सूत्र बोलिये तत्परम तत्परम पुरुष ख्यात पुरुष ख्यात गुण वैत्रिष्ण्यम वै ये वैराग्य की बाब चल रही थी री सूत्र में था वैराग्यम अब इस सूत्र में मे कै तत् तत् मतलब वह। वह कौन? वैराग्य वैराग्य वह वैराग्य परम ऊंचा वह ऊंचा वैराग्य है वै, उचा ये ऊंचा पीछे वाले की तुलना में ऊंचा है नहीं तो पीछे वाला भी बहुत ऊंचा है वो छोटा नहीं है जो वशीकार संजय वैराग्य में वो भी कोई मजाक थोड़ी है 100% मन पर नियंत्रण हो और कोई भी संसारिक सुख लेने की इच्छा नहीं हो यह कोई छोटी बात थोड़ी है पर इसकी अपेक्षा वो छोटा है तो इसका नाम पर वैराग्य है उसका अपर वैराग्य अपर मैंने छोटा कंपेरेटिवली तो ये पर वैराग्य है ये उससे भी अधिक ऊंचा है इसमें क्या होता है पुरुष ख्या पुरुष का अर्थ वैसे ईश्वर भी है और जीवात्मा भी है पुरुष शब्द के दोनों अर्थ हैं प्रसंग के अनुसार कहीं ईश्वर अर्थ लिया जाता है कहीं जीवात्मा क्षति का अर्थ है पुरुष ख्याति कार्थ हुआ का हुआ ईश्वर का ज्ञान अथवा जीवात्मा का ज्ञान पुरुष का ज्ञान हो गया उस ज्ञान हो जाने से पंचमी ख्याते है। पुरुष का ज्ञान हो जाने से गुण वही त्रिष्ण्यम गुण मात्र में इच्छा का हट जाना सभी गुणों से इच्छा हट जाना पी वाली जो स्थिति थी अपर वैराग्य की उसमें रजोगुण तमोगुण से तो ये छाट गई ठीक है शारीरिक सुख की छाट गई इंद्रियों का सुख लेना बंद कर दिया और उसका फल क्या हुआ संप्रज्ञात समाधि दो प्रकार की समाधि बताई थी दो प्रकार का वैराग्य तो वैराग्य से चित्तवृत्ति निरोध होता है और चित्तवृत्ति निरोध का नाम समाधि है तो सार क्या निकला के वैराग्य से समाधि प्राप्त होती है दो तरह का वैराग्य दो तरह की समाधि अपर वैराग्य से सम्प्रज्ञा समाधि पर वैराग्य से असंप्रज्ञा समाधि तो पिछले स्तर पर सम्प्रज्ञा समाधि प्राप्त हुई अपर वैराग्य से समाधि में क्या हुआ प्राकृतिक विषयों का ज्ञान हुआ पंचमाभूत तन्वात्राएं फिर इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार आदि इन सब चीज़ों का और फिर जीवात्मा जीवात्मा तक इन सब की अनुभूती होगी जब इन सारी चीज़ों की अनुभूती हुई तो सुख कहां से आया सत्वगुण से सत्वगुण का सुख मिला तो बहुत अच्छा लगा अब जिसको राग है वे सुखा खा पीना घा देखना सुनना इन चिजो का सुख ले रहा है जिसको राग है भोगरा बाह्य सुख इंद्रिय समाधी सुख समाधीवाला आंतरिक सुख येते अंदर से राविक है। सुख है सत्वगुण काही परदि बाहेर का सुखलेत वैराग्य मे बाधक बनता हैलिस मना किया दृष्ट और आनुश्रविक विषय वितृष्णा तृष्णा छोडो इच्छा उसका सुख नहीं लेना अंदर का सुख लो अंदर से वैराग्य उद्ध ज्ञान सुख मिळता सदी मेसो जे इन सूक्ष्म पदार्थ की अनुभूती हुई तो उदर सुख मिळावगुण काही भोगो सेसकी निवृत्ती हो गी और आंतरिक सुख मे रुचि हो गेस व बंध गे ठीक आहे रूपंध चेनुश्रिक विषय शब्द प्रमाण चे शब्द प्रमाण चेनुमान प्रमाण चे रुचि होगी की इसका भी सुख मिळणार आकर्षण होगया नाग होतो मनसुखा या यां यां तो राग होलेगा रा मुलेगी मेरा समन मिवि खूप सुख लगेस रुचि होगी येते सब सोच करके, शब्द से करके, से कर शब्द प्रमाण चे सुन कर अथवा अनुमान प्रमाण चे लोगो कोचि होगी की हा हा सुविधा हमको भी मी चब्दर अनुमान प्रमाण के आधार परेको राग होगा अब ये राग हमको ध्यान में बैठने नहीं देगा ये बाधक बनेगा तो इसलिए इनको असुख लेने की इच्छा को छोड़ दो चाहे वो सुख होगा चाहे नहीं होगा उस सारी इच्छा को छोड़ना पड़ेगा तब वैराग्य बनेगा वैराग्य बनेगा तो हम समाधि प्राप्त कर पाएंगे नहीं तो रोक नहीं पाएंगे विचारों को वो विचार उठते रहेंगे कि मुझे स्वर्ग में जाना है मुझे सीएम बनना है मुझे पीएम बनना है मुझे कोई मेयर बनना है मुझे ये सुविधा चाहिए मुझे टीवी प्रवक्ता बनना है मेरा ये लक्ष्य है तो उसी में वो जाएंगे तो वो तो छोड़ दिया अब जब छोड़ देने पर अपर वैराग्य हुआ इस अपर वैराग्य की सहायता से सम्प्रज्ञात समाधि में पहुंच गए अब सम्प्रज्ञा समाधि में सुख मिल रहा है वो अंदर से मिल रहा है तो जो सुख मिलेगा तो फिर उसमें आसक्ति तो बनेगी थोड़ी तो शुरू में तो बनेगी तो फिर अब आगे में कहते हैं इसमें भी नहीं होनी चाहिए गुण वही त्रिष्णियम का अर्थ है इस सत्तुगुण के सुख में भी नहीं होनी चाहिए इसको भी छोड़ो क्यों छोड़ो पुरुष ख्या पुरुष यानी ईश्वर ईश्वर का चिंतन करो ईश्वर में देखो कि ईश्वर से संपर्क जोड़ेंगे तो कितना लाभ होगा यदि संप्रज्ञात समाधि का भी सुख लेते रहे तो मोक्ष नहीं होगा फिर भी गाड़ी अटकेगी यहां ये प्रकृति वाला सुख और इस प्राकृतिक सुख को भोगने के लिए फिर अगला जन्म चाहिए फिर शरीर चाहिए बिना शरीर के तो समाधि होगी नहीं और यदि फिर शरीर धारण किया तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा फिर पढ़ाई करो फिर परीक्षाएं दो फिर झंझट और ने दस लाख जन्म ले लिए दस लाख जन्म तो बार बार स्कूल में जा चुके आप अब यदि अगला जन्म हो गया तो फिर स्कूल जाना पड़ेगा सोच लो वापस एल जी में बैठना पड़ेगा फर ए बी सी डी कन टू थ्री फोर सेना पडेगा है ना समस्या? अगर वो दुबारा भोगने की इच्छा है, है? नाही ब्रेक लगाओला जनम नाही होणार स्वामी मोक्ष मे नगा ना परशिश करो कोशिश बीस मील चलो तीस मी चलो चिस मील चलो जित सकते उतना तो चलो अगर हम ॲसा लक्ष्य नाही बनायेंगे मो काक्ष बनायगे तो हमारी पचास में जाके मुक्ती होगी अगर लक्ष्य बनागे तर पाच जनमेंट होयगी तो पैतालिस जनमेंट हो जनम बच गे ना दुःख भोगने येते फायदा इलिये टार्गेट ऊचा रखो इसी जनमेंट करणार जितना होगा उत्तना फे चिंता नाही आहे टेन्शन नाही आहे संतोष का पॉलन करणार यम नियम मे संोष की जितना होतना ठीक बाकी इतना अगली बार करता नाही टेन्शन नाही कुठ नाही पर ये तभी करेंगे जब हमारा चिंतन का तरीका ठीक होगा सोचने का ढंग ठीक होमको यो यक्ष्य कुठ नाही और, और इथे साधक बाधको पहिचान पडेगा की इस कार्य क्या चीजे सहयोगी हैर क्या चिजे बाधक है हमको पहिचानना पडेगा व्यक्ती यही मार खाता है। जो चीज साधक हैको छोड देता है। जो बाधक हैको सहयोगी मान के पकडले बस वस जात बादे समज आता गीता मी अभि हा क्या बी प्रयासो पण बहुत अच्छा बहुत अच्छा अभि वूरी करलो जो मी कहता मे एक बहुत बढ्या बाज अश्रद्ध धान संशया विनश्यती अज का अर्थ जो स्वयं तो जानता नहीं और अश्रद्धान जो जनता हैपर व श्रद्धा नाही रखता उस पर विश्वास नाही करता तो वी अकलसे चलता खुदता नाही दूसरे की मानता नाही आपली मनमर्जी करता है। तो उका संशय आत्मा हर बाशय पता नाही व्यक्ती कहतो रहा, है या गलत कह रहा है। क्या पता नाही ठीक कहलत कहता आप प्रयोजन हो जो है कि तू इधर मत चल इधर कर ऐसे मत कर ॲसे करत हो सोस बना राहता जब उसको संशय बना रहता है और दूसरे की बात पे विश्वास नहीं करता जो योग्य हैत है जो बिलकुल निष्काम काम करत पे जो विश्वास नाही करता तो नाही मानेगा जब की उसकी बाल ठीक थी अब जिसकी बाकी थी, बिना कोविथ के निष्पक्ष भाव भले कहार कह नाही मानी दंड तो मिले गे संशयात विनशयी विनाश होगा फिर मार्क आयगा दस साल के बाद अकल आएगी आयगी की हो, मैंने गलती की उसकी बात मान लेता तो अच्छा होता अब पछताने अब मतलब अबो हो अब बुद्धिमत्ता ये विषय मे न जनतेस विषय मे आपली मनमानी न करेस विषय के कुशल व्यक्ती को ढे जो सब्जेक्ट मे एक्सपर्ट हो अनुभवी होोपकारी हो और निस्वार्थी हो ठीक है लोग क्रोध आदि दोषों से रहित हो फिर वो आप स्तर का व्यक्ति जो हमें बताए उसकी बात माननी चाहिए उसकी सलाह माननी चाहिए तो हमारा कल्याण होगा नहीं तो नुकसान होगा उसकी बात मान करके फिर हम आगे बढ़ेंगे तो माता जी ने कहा अब हम क्या करें अब यह करें कि जितनी शक्ति है उतना करें बाकी संतोष का पालन अब तक जितना हुआ सो हुआ, हु भूतकाल तो रिपीट होता नहीं, मतलब उसको तो हम बदल नहीं सकते जो हो गया सो हो गया, अब वर्तमान में देखना हमारी शक्ती कितनी साधन कितने सामर्थ्य कितना अनुकूलता कितनी उसको ध्यान में रखते हुए, उतनी योजना बनाये उत्तर काम करे जितनी प्रगती जनमेंट हो जायगी हो जायगी उत्तम संतोष करे बाकी फेर अगले जनमेंट करेगे ॲसे दो चार पाच जनम जोर लगायगे तो पार होत पर जो लक्ष्यही नाही बनायेंगे ठीक है भाई अभी तो मुक्ति बहुत दूर है इस बार तो खाओ पीओ हो मजा करो मुक्ति की बात अगले जन्म में सोचेंगे अगर ऐसा हम सोचते हैं तो अगला जन्म आ जाएगा तब भी यही कहेंगे कि इस बार तो खाओ पीओ हो मजा करो मुक्ति की बात फिर अगले जन्म में सोचेंगे फिर यही कहेंगे और कितना चलाया हमें पता, पता नहीं क्या पता पिछले जन्म में भी अब यही कह रहे थे यही कह रहे थे कि अब तो खाओ पियो फिर अगले जन्म में करेंगे अब बात हो गया अगला जन्म और कब आएगा अब क्यों नहीं कर रहे जैसे नहीं कर रहे, तो तो अब नाही करी करते अगले जनमे वी बहानेबाजी करेगे अनुमान अबत पोहच गे होते अब तो हर बार ऐसे बहनेबाजी टाल मटोल करते रे अब यहना बना लिया अर माता जी की सेवा करी अच्चो की सेवा करी अब पडोसी बेचारा रोगी होग्या अबे मुसीबत आई ओ मे भी का एक्सिडंट होगा अबस बे बिचारे छोटे है भाई कमा नाही सकता तो अबो बच्च कोण पाले गा ये बहना बना करके हम उसमें उलझ गए और अपना मोक्ष तो रह गया बस हर जन्म में कोई न कोई ऐसे बहाने आते रहते हैं और व्यक्ति उन्हीं में उलझा रहता है उसकी प्राथमिकता देता है और मोक्ष को साइड में रख देता है इसलिए उसका मोक्ष नहीं होता और वो बढ़ते बढ़ते दस लाख जन्म हो जाते हैं और फिर भी उसको समझ नहीं आ रही कि भाई अब तो कर लो अब तो मोक्ष के लिए लगाओ जोर एक जन्म तो लगाओ देखी जाएगी जो होगा हमने एक कार्य में सांसारिक सुख भोगने में 10 लाख जन्म खर्च किए और उसके विरुद्ध पक्ष में एक जन्म भी नहीं कर सकते क्या खर्च है ये क्या तुलना हुई तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी दो चार हजार जन्म पांच हजार जन्म कुछ इधर भी तो ट्राई मारो ना तभी तो पता चले कि किस में फायदा है अब एक का परीक्षण तो दस लाख बार किया और दूसरी चीज का परीक्षण एक बार भी नहीं करते ये न्याय थोड़ी है ऐसे थोड़ी रिसर्च होती है ऐसे थोड़ी कोई आदमी उन्नती करता तो ये सोच के चलो की जनमो इंना वैराग्य योगाभ्यास मोक्ष प्राप्तीने जनमो इसी में, में, में, में जनम खर्च करणार आगे गृहस्थी मे ठीक आहे पता चला तर अभि बचे समस्या सोच सकतेस बा जनमे कम, कम इमेंट थोडा कष्ट आयगाई बाकी जायगी जब कोण व्यक्ती व्यापार श्रु करता बिजनेस क्या गारंटी होती है कि इसमें हमको लाभ ही होगा रिस्क तो होता ही है ना रिस्क लेना ही पड़ता है बिजनेस का नाम ही यही कि चलो देखते हैं क्या होता है टारगेट तो लक्ष्य तो यही रहता है कि पैसा प्रॉफिट कमाएंगे पर हर बार नहीं भी मिलता है कभी कभी नुकसान भी होता है व्यक्ति ये सोच ले कि हम धंधा शुरू करेंगे और नुकसान होगा ये सोच करके वो धंधा शुरू ही नहीं करे तो खाएगा कैसे कमाएगा कैसे फिर भी वो रिस्क लेता है कोई बात नहीं देखते हैं होगा तो होगा नहीं होगा तो ना सही फिर कुछ और करेंगे फिर इसी में बार बार और सीखेंगे और जोर लगाएंगे ऐसे ही सोच के तो हम करते हैं ऐसे ही सोच के दुनिया के सारे काम करते हैं एक व्यक्ती पढने जा गारंटी व पास होत करेगा तो हो जायगा नाही करेगा तो नाही होगा तो इस डरसेम श्रूही नाही करे पता सफलता मलेगी या नाही मिलेगी यो कायर लोगो की बाहेोर लोगो की बाहे दोष भीते अनारंभ इति का पुरुष लक्षण कि हम कोई काम शुरू करें उसमें दोष हो जाएगा हम फेल हो जाएंगे असफल हो जाएंगे ये सोच के वो डर जाए आदमी और काम करे ही नहीं अनारंभ काम शुरू ही नहीं करे इति का पुरुष लक्षण ये तो कायर आदमी का लक्षण कमजोर आदमी का लक्षण है बहुत अच्छा दृष्टान दिया अगली पंक्ति में अजीर्ण भयाद भ्रात भोजनम परिही थे कोई व्यक्ति यूं सोचे मैं खाना खाऊंगा तो मुझे अजीर्ण हो जाएगा कब्जे हो जाएगी या इंडाइजेशन हो जाएगी ये सोचकर मैं खाना ही नहीं खाता कोई ऐसा करता है क्या ये इसका ही है थोड़ी कि खाना ही छोड़ दो एक व्यक्ति खाना खाता है और उसको स्वाद लगता है और ज्यादा खा लेता है फिर उसको खट्टी डकारें आती एसिडिटी होती है गैस बन जाती है परेशानी होती है रात को नींद नहीं आती उसको पता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है तो इस समस्या से बचने के लिए वो ऐसा तो कभी नहीं सोचता कि खाना ही छोड़ दो क्योंकि मुझे ज्यादा खा लेता हूं और फिर एसिडिटी होती है इसलिए खाना ही बंद करो ऐसा तो कोई समाधान नहीं करता फिर भी वो खाएगा खाए पीना तो जी नहीं सकते ना खाना तो पड़ेगा ही तो यही सोचना पड़ेगा चलो अब बार गलती की अगली बार लिमिट से खाएंगे थोड़ा कम खाएंगे थोड़ा संभल के खाएंगे और परीक्षण करेंगे क्या चीज सूटेबल है क्या सूट नहीं करती है क्या बचती है क्या नहीं क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है थोड़ा परीक्षण करके सावधानी से बुद्धिमत्ता से मात्रा से खाएंगे तो व्यक्ति सफल हो जाएगा और वो ठीक ढंग से भोजन खाना सीख जाएगा कितना खाना चाहिए तो ऐसे ही इस भय से हम ब्रह्मचारी बने ही नहीं तपस्या करें ही नहीं कि पता नहीं फेल हो जाएंगे वहां क्या होगा गुरूकुल में जाएंगे हमें अनुकूलता मिलेगी नहीं मिलेगी और हम जाएंगे ही नहीं फिर तो यहीं पढ़े रहेंगे फिर तो अगला जन्म भी ऐसा ही और अगला भी ऐसा ही ये तो बार बार यहीं पड़े रहेंगे और यहीं फंसे रहेंगे और ये भोगों का आकर्षण हमको बचाएगा नहीं छोड़ेगा नहीं ये तो खींचेगा ठीक है ना लोग विवाह नहीं करते ब्रह्मचारी रहते हैं और नगरों में रहते हैं क्योंकि गुरुकुल की तपस्या से डर लगता है वो करना नहीं चाहते और उससे डर करके रहते हैं नगर में और सोचते हम ब्रह्मचारी रहेंगे वो नहीं रह पाएंगे क्योंकि यहां का जो आकर्षण है वो उनको छोड़ेगा नहीं वो विजिट ले जाएगा नगर में रह के ब्रह्मचारी रहना अधिक कठिन है गुरुकुल में रहके ब्रह्मचारी रहना सरल है उसकी अपेक्षा से वहाँ, पे और साथी। वहाँ साथी भी है माहौल भी है कितने सारे सहयोगी है कितने सारे अनुकूल साधन है रोज जल्दी उठना व्यायाम करना और हवन करना ध्यान करना दर्शन वेद उपनिषद पढ़ना सारे लोगों का विचार एक जैसा होना सबका माहौल ऐसा होना तो वहां तो ब्रह्मचारी रहना आसान है और यहां तो सारा ही उल्टा है ना कोई टाइम टेबल है ना कोई दिनचर्या है ना कोई सपोर्ट करने वाला है सारे विरोधी अरे तू शादी नहीं करता चल पागल हो गए शादी क्यों नहीं करता चल शादी कर उसको पचास आदमी ठोकेंगे तू शादी कर या कुछ दोष है और नई शंका उठाएंगे ये शादी क्यों नहीं करता कोई बीमारी होगी इसको इसलिए नहीं करता तो इसको कोई रोग है इसलिए शादी नहीं करता और उल्टा और आपको बदनाम कर देंगे है या फिर क्यों नहीं करता शादी क्यों नहीं करता या तो कोई इसको रोग है या फिर इसका दिमाग खराब है कुछ दिमाग में कीड़ा है इसके पागलपन है इसलिए शादी नहीं करता है और या फिर या फिर ये इस शादी के झंझट से बचना चाहता है और हम तो यहां फंसे हुए हैं ये कैसे मजे ले रहा है चल तू भी फंस कितने तो इसलिए फंसाते हैं कि ये कैसे मजे से घूम रहा है हम यहां चक्की पीस रहे हैं और ये मजे से रह रहा है चल बेटा तू भी चक्की पीस तू भी यहां फस इसलिए लोग फंसाते हैं शादी में तो यहां तो बचना बड़ा कठिन है अगर ब्रह्मचारी रहना है शादी नहीं करनी तो गुरूकुल में जाओ फिर नगर में मत रहो और यदि नगर में रहते हो तो फिर आपका ब्रह्मचारी रहना मुश्किल है फिर कहीं ना कहीं भटक जाएंगे कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, भटक जाएंगे, फंस फंसा जाएंगे तो वो अच्छा नहीं है जो भी करना है सोच समझ के करो बुद्धिमत्ता से करो दूरदर्शिता से करो सोच समझ के करो तो ये बात चल रही थी वैराग्य की जब व्यक्ति को आंतरिक सुख मिलने लगता है सम्रज्ञा समाधि में वो भी सत्गुण का सुख है और व्यक्ति वहां अटकता है उसमें फंसता है फिर वो विचार करता है कि नहीं नहीं इससे मेरा पुनर्जन्म तो चालू ही रहेगा मोक्ष होगा नहीं मोक्ष होगा ईश्वर से और ईश्वर अब तक हाथ में आया नहीं इसलिए इसको भी छोड़ो और पुरुष ख्याति वो ईश्वर का चिंतन शुरू करता है जैसे वेदों के आधार पर ऋषियों ने लिखा है आर्य समाज का पहला दूसरा नियम उस आधार पर सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर तो सब चीजों का विद्याओं का भी और सब पदार्थों का भी आदि मूल परमेश्वर तो ईश्वर इतना अच्छा है इतना गुणवान है इतना बलवान है इतना बुद्धिमान है सारी विद्याएं उसने दी और उसकी कृपा से सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे सब वस्तुएं बनी फिर उसकी दी हुई वस्तुओं से ही मनुष्यों ने रेलगाड़ी हवाई जहाज टेलीफोन मोबाइल फोन कंप्यूटर भोजन मकान सड़क डैम जो भी चीजें बनाई ईश्वर की दी हुई साधनों से ही तो बनाई उसी रॉ मेटेरियल से बनाई सारी चीजें जो ईश्वर ने बना दी तो इनका आदिमूल भी परमेश्वर है और सूर्य पृथ्वी का तो सीधा सीधा वही कारण है और सारी विद्याएं भी सत्य विद्याएं भी उसने हमको दी तो वो कितना समृद्ध है कितना बुद्धिमान है कितना शक्तिशाली है कितना विद्वान है कितना हितकारी है कितना दयालु है कितना परोपकारी है उसने हमको सारी चीजें दी और इसके बदले में फीस कितनी ली कुछ भी नहीं मैंने हमको शरीर बना के दिया कितनी फीस लिया आपसे लेबर चार्ज लिया कुछ अरे यहां दर्जी से कपड़ा सिलवाने जाओ लाओ जी हमारी फीस हमने इतना सिलाई भरोने आपका कुर्ता सिल, दिया, सिल कर दिया है आपकी पैंट सिलकर दी है हमारे इतने पैसे लाओ वो लेबर चार्ज वसूल करता है बहुत लेता है वो कितनी महंगी हो गई सिलाई आजकल कपड़ा भी दो और ऊपर से पैसे भी दो तो थोड़ा काट पीट के सिलसिला देता है हमने पैसे ले लेता है और ईश्वर देखो इतना अच्छा शरीर बना के देता है और कोई लेबर चार्ज नहीं लेता फ्री में अच्छा ईश्वर ये ईश्वर का चिंतन करने से समझ में आता है फिर दूसरा नियम पकडते हम पकडतेंद स्वरूप है चेतन है सर्वज्ञ है आनंद का भंडार फिर न्यायकारी है दयालु है कितनी उसने दया की सारी चीज़ें बना कर दी। अगर ईश्वर सृष्टी नाही बनाता आप अंगूर का सुख कैसे केला संतरा आम अमरुद तरबूज खरबूजा और तर तर के अनाज फल फूल शाक सब्जी कितनी अच्छी अच्छी सुगंध बनाई उसने गुलाब गेंदा चमेली और रात की रानी देखो रात की रानी कितनी अच्छी महकती है रात के टाइम भी खुशबू आती है और बाकी फूल दिन में खुशबू देते हैं चौबीस घंटे भगवान हवन करता रहता है ओम स्वाहा बढ़िया बढ़िया सुगंध लो ओम स्वाहा उसका हवन चौबीस घंटे चलता रहता है तो ईश्वर कितना दयालु है हमारी कितनी रक्षा करता है वो अंधेरे में आदमी ठोकर खाके मरे गिरे तो दिन में बचाने के लिए सूरज भगवान दे दिया ठोकर से बचो ये सूर्य का प्रकाश लो और अपने सारे काम करो आसनी फिर चंद्रमा बना द्या चंद्रमा अमावस्या मे चला गया, तो फिर क्या करे तो अग्नि बना दिग जला प्रकाश मे आपण काम करो ठोकर मत खाओसी ॲसी इलेक्ट्रॉनिक्स विद्या दे दी बिजली उत्पादन करो बल्ब जला ट्यूब जला काम करो कार हेड लाईट लगाओ बाईक पे चलनासमें लाईट लगाव अंधेरे मार मारसे बचो कित सारी सुविधा की ऐसे हम ईश्वर का चिंतन करते जादम कदम कदम पर उसने हमारी रक्षा की है. चौबीस घंटे जान बचाता है. इतनी बढिया ऑक्सिजन दे रखी आप बाजार में एक, एक वोल टँक लाव ऑक्सिजन का पता लागे कितांना पैसा देना पडता ऑक्सिजन का सिल्डर कितना पैसा देना पडता और वो घंटे चलता मुश्किल से चौबीस घंटे फ्री मे मी री हवा कोई चार्ज नहीं कोई पैसा नहीं कोई खर्चा नहीं सरकार पानी देती है तो पानी का टैक्स लगाती है जमीन पर हम मकान बनाते हैं तो हाउस टैक्स लगता है रोड रोडवे चलते हैं तो रोड टैक्स लगता है बिजली खिलाते हैं तो बिजली का टैक्स लगता है किस चीज का टैक्स नहीं लेती सरकार हर चीज पे टैक्स लगा रखा है और भगवान ने सब फ्री में दे रखा है रहने को जमीन दी फ्री में नदी में पानी दिया सब फ्री में दिन में सूरज चमकाया वो भी फ्री में रात को चांद चमकाया, वो भी फ्री में, चूल पे अग्नि जलाओ, रोटी बनाओ, वो भी अग्नि फ्री में, ईश्वर ने कोई पैसा वसूल नहीं किया वायु दे रखी चौबीस घंटे वी फ्री मी हर चीज फ्री मे देखी खेत मे थोडेसे दाने बो दो के सो दाने बो तो कितने मी हजारो तो कितना बडा दयालु आहे एक दाना डालते व सो देता है। दो डालते है, दो सो देता है, सो देता है। ऐसे चिंतन करेंगे ईश्वर का यह है पुरुष ख्याति तो व्यक्ति चिंतन करते करते जब ईश्वर का ऐसे विचार करता है तो उसको बहुत रुचि होती है ईश्वर में बहुत प्रेम होता है बहुत श्रद्धा बनती है कि अच्छा ईश्वर इतना अच्छा है और ये सारी मेहनत करता और वसूल कुछ नहीं करता अपने लिए सब फ्री में करता है तो ईश्वर तो बहुत अच्छा है भाई उसके साथ रहना चाहिए आपको किसी व्यक्ति के गुण बताए जाए कि दिल्ली में एक व्यक्ति बहुत बढ़िया है बुद्धिमान और पढ़ा लिखा है एम है और संगीत भी जानता है और रोज इतना दान देता है किसी से कोई स्वार्थ नहीं रखता ऐसे अच्छे अच्छे गुण बताए जाए उसके तो आपको उसमें रुचि बनेगी आप उससे मिलना चाहेंगे उसके साथ दोस्ती करना चाहेंगे तो ईश्वर से क्यों नहीं करेंगे जब ईश्वर से ईश्वर के गुणों का चिंतन करेंगे तो उसमें भी रुचि बनेगी उससे उससे भी भी मिलना चाहेंगे उससे भी मित्रता चाहेंगे उससे हम भी उठाना चांगले जितना मिल राहा उठानुष्ती ज्यक्ती कोिंतन करते करते पुरुष ख्याती होती हैश्वर का ज्ञान हो है की वास्तव मे ईश्वर इतना अच्छा हैको संप्रज्ञा समाधी मे प्रकृती का सुख लहे वितृष्णा होती नाही मुश्वर इस प्रकृति के सत्वगुण के सुख से भी बहुत बढ़िया है तो मनुष्य का ये मनोविज्ञान है जब दो चीजें सामने होती है तो वो कंपेरिजन करता है दो चीज आपके सामने रख दो एक सूखे चने और एक गुलाब जामुन तब बोलो क्या खाएंगे सीधी सी बात जो बढ़िया चीज है व्यक्ति उसी को चुनेगा और जो बढ़िया को चुनेगा वो बुद्धिमान है और जो घटिया को चुनेगा तो वह अज्ञा नहीं छोटे बच्चे के सामने दो सिक्के रख दो एक पांच रूपये का एक दो रूपये का वो कौन सा उठाएगा पांच का सिक्का छोटा है दो रूपये का बड़ा है, बड़ा है वो तो दो का उठाएगा क्योंकि वो समझता है ये बड़ा है इसमें फायदा है इसका साइज बड़ा है तो इसमें ज्यादा कीमत होगी ये तो छोटा सिक्का है इसकी कीमत कम होगी वो दो रुपए वाला उठाएगा पांच वाला नहीं उठाएगा तो वो तो घाटे का काम है वो घाटे का काम क्यों कर रहा बच्चा अज्ञानी है उसको पता नहीं है कि पांच वाले में वादा कीमत है। छोटे सिक्के की किमत ज्यादा हा वनता नाही इलि जसमत ज्यादा छोड देता है। जिसकी कीमत कम है, उसको लेता है। तो ये सारी दुनिया दो रुपये का सिक्का लिए बैठी पाच वा सिक्का है प्रकृती संसार <coughs> वेखने बडा हैन हैस का मूल्य तो कम हैर ईश्वर का सिक्का देखने मे पाच रुपये वाला है तो छोटा परकीमत ज्यादा है तो ईश्वर का महत्व लोग कम जानते हैं पर वो मूल्यवान अधिक है इसलिए लोग अज्ञानता के कारण ईश्वर को छोड़ देते हैं और भोगों में फंसे रहते हैं धन में सम्मान में ये और वो खाना पीना फैशनबाजी होटल बाजी और ये वो तो वो तो अज्ञानी लोग तो हमको अज्ञानियों की नकल नहीं करनी पुरुष करनी तब हमारे मन में क्या परिणाम आएगा भोगों से इच्छा जाएगी वो सत्व गुण से भी इच्छा जाएगी जो बनी हुई थी और बस फिर हमारी स्थिति हो जाएगी सिर्फ ईश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए एक आदमी बहुत भूखा बैठा है तीन दिन हो गए खाना नहीं मिला तो एक व्यक्ति उसके सामने आया और उसने चार उंगली दिखाई चार और उसने क्या बोला चार रुपया लोगे और वो रुपया तो सुना नहीं उसने उसने चार उंगली देखी तो वो इस कार क्या लगाएगा चार रोटी रुपया नहीं चार मकान नहीं चार रेलगाड़ी नहीं चार उंगली करो तो उसके दिमाग में क्या शब्द आएगा रोटी अच्छा अच्छा चार रोटी हाँ हाँ हाँ रोटी खाएंगे तो जैसे भूखे आदमी को चार उंगली का मतलब चार रोटी दिखता है उसको रूपया नहीं दिखेगा उसको रेलगाड़ी नहीं दिखेगी उसको चार टेलीफोन नहीं दिखेंगे चार का इशारा उसके लिए चार रोटी है तो जैसे भूखे को रोटी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए प्यासे को सिर्फ पानी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ऐसे ही इस व्यक्ति को सिर्फ ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसका नाम पर वैराग्य बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए ये है परवैराग्य तो ये सोलवा सूत्र हुआ हाँ हाँ जी, हा, जी बोलिए जी। दयानंद सच है सौ परसेंट झूठ है <laughs> लोग कहते हैं स्वामी दयानंद ने मोक्ष का मार्ग छोड़ के और लोक कल्याण का मार्ग पकड़ लिए ये बात कितनी सच है इसका उत्तर हैकी सो परसंट झूट है स्वामी दयानंद कभी भी मोक्ष का मार्ग नहीं छोडा और जो लोक कल्याण किया ये लोक कल्याण मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है ये तो उसका साधन है सत्य प्रकाश के नवे में लिखा होक्षन मोन उमे परोपकार लिखा है। तो का मोक्ष का मार्ग का ये तो उसमें साधन है सही होगी है परोपकार करक्ष देश्वर आपण कर्मेंट रुचि रखता है कोणत्या व्यक्ती समान गुणकर्म वॉेत हे उन्ही मित्रता बनती है एक लोभी है एक त्यागी है दोन मे मित्रता कॅसे बनेगी दोनो तयागी है मित्रता बनेगी दोन लोभी हैी बन जायगी च आपस मेना झपटी करे <laughs> बाद में झपटेंगे पहले तो थोड़ी देर तो दोस्ती बनी जाएगी वो दोनों मिलकर दूसरों को लूटेंगे और लूटने में दोनों की दोस्ती हो जाएगी जैसे गैंग वाले लोग होते हैं मिलके चलते सारे चोर राखू होते हैं पर उनकी दोस्ती ठीक चलती है दोनों का स्वभाव ऐसा है लूटने का तो गुणकर्म समान हो तब उन लोगों में मित्रता बनती है ये नियम है अब हम मोक्ष में जाएंगे तो हमारी मित्रता किस बनेगी ईश्वर से तो ईश्वर से मित्रता तभी तो बनेगी जब हमारा गुणकर्म उससे तालमेल वाला हो अगर उसके विरुद्ध होगा तो बनेगी नहीं अब सोचिए ईश्वर त्यागी है या लोभी है त्यागी स्वार्थी है या परोपकारी है परोपकारी। तो जब वो परोपकारी है और हमको मोक्ष में जाना है हमको ईश्वर से दोस्ती करनी है तो हमको परोपकारी बनना पड़ेगा नहीं तो वो हमें स्वीकार नहीं करेगा वो मोक्ष में घुसना ही नहीं देगा कि तुम स्वार्थी हो भागो यहां से तुम्हारे लिए नो एंट्री तुम्हारे लिए हैं कोई जगह नहीं मेरे जैसे बनो तो ठीक है आओ तब हम मिलकर साथ में रहेंगे तो ईश्वर कहता है मैं परोपकार ही हूं तुमको परोपकार करना चलो जाओ सेवा करो जितनी योग्यता है जैसी बुद्धि है जितना सामर्थ्य है जितनी शक्ति है उतना उतना करो परोपकार तो व्यक्ति परोपकार करेगा तो ही ईश्वर के समान गुणकर्म वाला बनेगा और तो ही ईश्वर उसको मोक्ष में जाने की अनुमति देगा नहीं तो देगा ही नहीं इसलिए परोपकार करना मोक्ष में बाधक नहीं है तो जो लोग ये कहते हैं कि स्वामी दयानंद मोक्ष का मार्ग छोड दो लोक कल्याण मतर गे बिलकुल सो परस झूठ वनते नाही स्वामी दयानंद कोणते न मोक्ष मार्ग कोणते न सत्या प्रकाश कोणतेही नाही समाधी बिलकुल लगात पूरा इतिहास देखल समाधी तो रोज लगाते थे वेदभाषी करते थे, प्रचार भी करते थे, सारे काम करते कब छोड द महर्षी दयानंद मोक्ष का लक्ष्य छोड़ देवे तो फिर वो जनता को क्या उपदेश देंगे लोक कल्याण में जाके क्या बोलेंगे पैसे कमाओ खाओ पिओ एक दूसरे का सर फोड़ो लड़ो भिड़ो और मरो ये कहेंगे क्या ये तो जीवन का लक्ष्य नहीं है ना अगर मोक्ष लक्ष्य नहीं है तो फिर लक्ष्य क्या फिर तो भोग भोग बचा लक्ष्य तो भोगों को भोगने से तो तृप्ति होती नहीं तो उनका सारा उपदेश बे, बेकार है सब जीरो है कोई भी प्रवक्ता हो मंच पर तो यही बोलेगा कि ईश्वर सबसे अच्छा है ईश्वर सबसे उत्तम है ईश्वर को प्राप्त करो मोक्ष में जाओ मरण से छूटो चाहे वो नीचे नीचे भोग करता हो चाहे वो भोगी हो चाहे वो प्राकृतिक सुख को ही लक्ष्य बनाए बैठा हो मंच पर तो वही बोलेगा और एक व्यक्ति मंच पर यह बोलता है पुस्तक में ये लिखता है मोक्ष जीवन का लक्ष्य और आचरण व्यवहार उसका है नहीं वैसा तो कौन उस पर विश्वास करेगा उसका सारा उद्देश्य व्यर्थ है उसकी कोई बात सुनेगा भी नहीं और मानेगा भी नहीं उसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा तो महर्षि दयानंद जी ने सत्याार्थ प्रकाश के नौवें समोल्लास में लिखा जीव क्या चाहता है छूटना छूटना दुखों से छूटना तो जीव का लक्ष्य तो दुख से छूटना तो मोक्ष में दुख से छूटना होता है इसलिए मोक्ष का तो लक्ष्य ही उसको तो कभी भी नहीं छोड़ सकते कोई ऐसे ही बहुत से प्रवक्ता मंच पे बोलते हैं मुझे मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए मैं तो बार बार जन्म लेना चाहता हूं और बार बार देश की सेवा करना चाहता हूं संसार का उपकार करना चाहता हूं सब मूर्ख है सब विरुद्ध बात है न्याय से विरुद्ध व्यवहार से विरुद्ध बुद्धिमत्ता से विरुद्ध बात है हम उन लोगों से पूछते हैं आप ये कह रहे हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए अच्छा तो फिर क्या चाहिए मोक्ष क्यों नहीं चाहिए उसका उत्तर दो मोक्ष क्यों नहीं चाहिए मोक्ष में कांटे चुभते हैं क्या मोक्ष में क्या तकलीफ है क्यों नहीं जाना चाहते आप मोक्ष क्या समस्या मोक्ष मे बो मोक्ष मे होक्ष पता नाही मना करते की हमे मोक्षे यो न व्यक्ती असे गुण प्रकर्षम सतस्य निंदा सततम करो लिखा ना महर्षी जीने जो व्यक्ती जी जिस वस्तू का गुण नाही जनता वमेशा निंदा करेगी जो मोठ मोक्ष का स्वरूप जनते नाही मोक्ष मे क्या होता व समजते नाही तर मनाही करेगे साहेब हमें मो तो कुछ लोग इसलिए मना करते हैं कि वो मोक्ष का स्वरूप जानते हैं नहीं मोक्ष में क्या होता है और दूसरे लोग इसलिए विरोध करते हैं मोक्ष का कि वो जानते तो हैं कि मोक्ष में क्या होता है पर मोक्ष प्राप्ति के लिए जो तपस्या करनी पड़ती उससे घबराते हैं इसलिए फिर अंगूर खट्टे हो जाते हैं <laughs> नहीं साहब अंगूर खट्टे नहीं चाहिए हाथ में नहीं आए तो खट्टे आ जाते तो मीठे थे तो मोक्ष नहीं चाहिए क्योंकि हाथ में नहीं आ रहा ना उसके लिए तपस्या चाहिए तपस्या हम करना नहीं चाहते सा मना कर दिया? नहीं, नहीं, हमको मोक्ष नहीं चाहिए. नाही अन्याय है ू है धर्म से विरुद्ध है बुद्धी से विरुद्ध है हम गारंटी देते दावा करते चॅलेंज करते आपरती पे एक आदमी ढूढ लाव जो मोक्ष का स्वरूप जनले जनने के बाद मना करे नाही च एक भी नहीं मिलेगा हमारा चॅलेंज क्यो जनते नाही मोक्ष मे होता क्या वनय मोक्ष मे क्या होता मोक्ष मे कुल मला तीन बाते होती जैसा महर्षी जीने लिखा है हत्य प्रकाश में उसके आधार पर तीन में। पहली बात होती मोक्ष मे पहिली बालिय सारे दुःख चेटना सारे दुःख चे दुसरी बाश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करणार ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना तीसरी बात पूरे ब्रह्मांड की सॅर करणारे ब्रह्मांड लिखाय ना नव सम्लास मोक्ष मे तीन बाती अब मे पूता हा क्या आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं, हाँ। क्या, चाहते हैं? हाँ।, हाँ क्या आप ईश्वर का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं हाँ क्या आप ब्रह्मांड की सैर करना चाहते हैं फिर बताओ कौन कहेगा नहीं चाहिए कौन कहेगा मोक्ष नहीं चाहिए सबको चाहिए इसलिए वो लोग झूठ बोलते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए और झूठ का ये दो कारण है या तो जानते नहीं या फिर तपस्या से घबराते इसलिए मना करते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए तो मोक्ष चाहिए सबको चाहिए अविद्या के कारण व्यक्ति मोक्ष के लिए मेहनत नहीं करता और वो सांसारिक भोगों के पीछे भागता है वो समझता है कि मोक्ष में तो शून्य है कुछ है ही नहीं खाली खाली वहां कोई आनंद तो मिलेगा नहीं इससे बड़ी आनंद तो यही मिल रहा है एक संन्यासी ने अखबार में लेख लिखा और उसने मोक्ष को मानने वालों को सवाल उठाया मोक्ष के मानने वालों ये बताओ मोक्ष में मिठाई खाने को मिलेगी मोक्ष में टीवी देखने को मिलेगा अगर नहीं मिलेगा तो ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए रखो अपने पास ऐसा लिखो वो भी सन्यासी ने अब वो स्वयं भ्रांति में सन्यासी तो हो गया कपड़े तो लाल कर लिए पर उसको समझ में तो आया नहीं मोक्ष में क्या होता है हम कहते हैं हाँ मोक्ष में टीवी भी देखने को मिलेगा गुलाब जामुन भी खाने को मिलेगा सब कुछ मिलेगा जो आप यहां करते हैं सब कुछ मिलेगा मैं कहता हूं दावा बिल्कुल मिलेगा पर मैं अपनी अपनी इच्छा से नहीं कह रहा हूं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ सब लिखा है शास्त्र में प्रमाण श्रोत्रम भवती मनवण मनोभवती सब ब्रामण ग्रंथो मे लिखाय स्वामी दयान जीने लिखाय नवल्लास प्रकाश मे जब मुक्ता सुन्ना चनने शक्ती भगवान देता लोगो की सारी बात सुनता है। देखना चलतीयर सबकुद्ध देखता है चखना च रस, अर्थ रचना रचना शक्ती मिळतीय गुलाबजामुन घुस जायगा और उसका टेस्ट ले का गुलाब जामुन कैसा है? पूरी सुविधा है मोक्ष में, मे तो आप टीवी में नकली सीरियल देखते मोक्ष में तो असली देखने को मिलता है, <laughs> भी जैसे अभी असली चल राहतो असली सीन देखने को मिलता टीव्ही सीरियल मे नकली वटक आहे असली मीता बघता घाटा क्या है? देखने को मिलता घुमने मिलताय चखने मिलता सूघने मलिलता गप मारनेता फेर और च मुक्त आत्मा आपसमेंट गप्पे मारती एक ने कहा अच्छा गप्पे मारती है हाँ क्या बात करती हूँ जैसे हम बात करते हैं ऐसे वो बात करती आप कुल्लू मनाली घूम कर आए मान लो तो हमसे बातचीत हुई हमने पूछा भाई आप कहा गए थे पुलिस आप कुल्लू मनाली देख कर आए अच्छा कैसा लगा अरे बहुत अच्छा है हिमाचल में इतना ठंडा इलाका है मजा आ गया बर्फ पड़ती थी फॉल क्या स्नो फॉल, फॉल, फॉल देखा वाह मजा आ गया है तुमने नहीं देखा तो नहीं देखा। अरे जाऊ जाऊ देख कर तुमने अगर कल्लू स्नोफॉल नाही देखा तो तुम्ही सारी जिंदगी बर्बादेख कर अगर एक चिज नाही देखी तो तुम्ही सारी जिंदगी बर्बादे तुम्ही क्या कियाीवन कुठ नाही जाऊ जाऊ देख कर आहो <laughs> तो जे बात करते एक दुसरे कोरणा देव देख कर आव ॲसी मुक्ता भी आपस मे बाती वूच अच्छा तुम कौनसी गलॅक्सी मेसे आहोत कि वे नंबर की गॅलेक्सी देख के आ रहा है अच्छा कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, आपने नहीं देखी नहीं देखी अरे जाओ जाओ देख कर आव बहुत मजेदार आहे तर वी ॲसी बाहेूमते फिरते डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, मजा करते मोक्ष मे सब कुछता लोक जातते नाही मोकोसी उपेक्षा करते हैं। और जो जातता मोक्ष कोश्वर कोणता वहता बस मुश्वरी चिये और कुठ नाही च पुरुष क्या गुणवाई त्रिष्णम ये तो सड़ा हुआ माल है प्रकृति तो हो उसके सामने ईश्वर के सामने जैसे सड़े हुए कच्चे गले सड़े बेर होते हैं न? एक बढ़िया खुशबूदार तरबूज खरबूजा बड़ी अच्छी सुगंधा रही है और खाएंगे तो अच्छा पुष्टि मिलेगी और शक्ति मिलेगी आनंद आएगा तो मुक्ति तो ऐसी है बढ़िया पका हुआ फल और ये संसार का सुख तो ये सड़ा हुए गले हुए कच्चे सड़े हुए बेहर है और वो बेचारा जो अच्छे फल को जानता नहीं हो तो इसी को ही ठीक मानता है और ये कच्चे गले सड़े बेर खाता रहता है और बस अपना टाइम पास करता रहता है तो वेद आदि शास्त्रों में ऐसी बातें लिखी है मोक्ष की कि मोक्ष ऐसा बढ़िया पका हुआ फल है उसका आनंद लो ये बेकार गले सड़े फल छोड़ो कच्चे फल छोड़ो ये और गला पकड़ लेंगे कच्चा बेर खाओ ना गला पकड़ लेगा ठीक <laughs> है जी तो ये हो गया पर वैराग्य इस पर वैराग्य से असम्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती तो दो तरह का वैराग्य दो तरह की समाधि चले थोड़ा भाष्य पढ़ेंगे यह बात भी है हमारी इच्छाओं की पूर्ति में सहयोग मिलता है क्योंकि ईश्वर का यह नियम है कि जो उसके आदेश संदेश सुझाव का पालन करेगा ईश्वर उसकी उतनी सहायता करेगा उसको उतना ही अच्छा फल देगा वो लोगों के मन में प्रेरणा देगा जैसे एक व्यक्ति रोज हवन करता है और दोनों समय हवन करता है तो उसकी बात कहीं तो जनता को पता चलेगी कि भई ऐसा आदमी है रोज दो समय हवन करता है और जो दिन में दो बार शराब पीता है उसका भी पता चलेगा छुप्ती थोड़ी है तो उसकी गुडविल बनेगी ना मार्केट में जो दोनों टाइम हवन करता है ईमानदारी से काम करता है मेहनत से पैसे कमाता है झूठ नहीं बोलता चोरी नहीं करता रिश्वत नहीं लेता छलकवट नहीं करता तो उसके आचरण व्यवहार से जनता पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो जनता उसको अच्छा मानेगी जब उसको अच्छा मानेगी तो ईश्वर उनको प्रेरणा देगा भाई ये बड़ी आदमी है इसको सहयोग दो तो उसके जो जो काम अटकते होंगे लोग उसको सहयोग देंगे और उसका काम फटाफट -भट सरल होता जाएगा ये ईश्वर की कृपा से ही तो हुआ इसलिए जितना जितना हम ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे उतना उतना ईश्वर हमको सहयोग देगा मनुष्यों के हृदय में प्रेरणा देगा कि इसको सहयोग दो ये अच्छा आदमी है इसकी रक्षा करो और उसके सारे काम आसान होते जाएंगे इस तरह से ईश्वर करेगा और फिर हम अपना आगे आगे चलते जाएंगे इसी मार्ग में अच्छे काम करते जाएंगे और धीरे दिर धीरे वैराग्य प्राप्त कर लेंगे और वैराग्य से फिर समाधि और समाधि से फिर आगे मोक्ष इस तरह से वो व्यक्ति चलेगा मोक्ष की तरफ ठीक है थोड़ा भाषी पढ़ते प्रके प्रके हैं। हाँ बोलिए जैसे आपने कहा कि व्यापार में कोई गारंटी नहीं लॉस भी हो सकता है गारंटी गारंटी ईश्वर गारंटी लेते हैं अगर उस मार्ग पर इसमें यह बात है कि यदि व्यापार भी बुद्धिमत्ता से करेंगे सीख कर करेंगे किसी अनुभवी से सहायता लेकर के ट्रेंड होकर के फिर करेंगे तो उसमें भी लाभ की गारंटी है मार तो हम खाते हैं जहां प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते ठीक तरह से व्यापार हमने सीखा नहीं और अपनी डेढ़ अकल लगाते अपनी मनमानी करते तो मार खाते और नहीं तो विधिवत ट्रेनिंग लेकर आप व्यापार शुरू करें पूरे फैक्टर सारे जान करके उसमें भी कमाता आदमी उसमें भी लाभ की गारंटी है ऐसे ही योग के क्षेत्र में अगर किसी योग्य व्यक्ति के निर्देश में चलेंगे जो इस विद्या को अच्छी तरह जानता है कुशल है और स्वयं अनुभवी है स्वयं उसका आचरण वैसा है स्वयं उसका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और वो हमको उसके जीवन में दिख रहा है तो उससे ट्रेनिंग लेके चलेंगे तो यहां भी गारंटी है यहां भी मोक्ष मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा ये तो मैंने उस स्थिति में कहा कि व्यक्ति को संशय बना रहता है पता नहीं मोक्ष है कि नहीं है ईश्वर है कि नहीं है हम इस लाइन में कूद जाए पता नहीं क्या होगा जब उसने परीक्षण नहीं किया सीखा नहीं अध्ययन नहीं किया तब उसको ये शंका रहती मैं तो कह रहा हूं तब भी शंका हो तब भी कूद जाओ क्या होगा अधिक से अधिक एक जीवन बर्बाद होगा ना एक जीवन में नुकसान होगा एक ही तो गया ना उधर आपने दस लाख खो दिया वो उसकी कोई चिंता नहीं और यहां एक खो जाएगा इसमें चिल्ला रहे अरे जाए तो जाए एक जन्म जाए तो कोई परवाह नहीं तब भी ये समझो कि इतनी मार खाई सीखने को तो मिला कोई कंक्लूजन तो आया कोई निर्णय तो आया कि हां ये काम करना है कि नहीं करना मार खाने से आदमी को बहुत सीखने को मिलता है तो एक जन्म अगर ब्रह्मचारी बन गए घर छोड़ दिया गुरूकुल चले गए तपस्या कर ली और मार खा ली और मान लो समाज ने भी सहयोग नहीं दिया कल्पना करते हैं वैसे तो सहयोग करेगा जो मैंने आपको अभी बताया कल्पना करो कभी ऐसा हो भी जाए तो भी घाटे का सौदा नहीं है कम से कम कुछ निर्णय तो हुआ कुछ समझ में तो आया कि हाँ क्या करना चाहिए पर सच यह है कि जो ईमानदारी से काम करेगा उसको गारंटी से लाभ होगा इसकी पक्की गारंटी है पिछला इतिहास बताता है हमारा प्रत्यक्ष अनुभव बताता है और आगे का अनुमान बताता है जब पीछे वालों को लाभ हुआ हमको लाभ हुआ तो आपको क्यों नहीं होगा गारंटी है पक्की गारंटी है सौ गारंटी है जो अच्छा काम करेगा ईश्वर उसको रक्षा करेगा बिल्कुल देगा सहयोग हो, कोई समस्या नहीं कमी हमारी तरफ से हमको संशय रहता है करें कि नहीं करें पता नहीं क्या होगा कमी तो हमारी तरफ से अपनी कमी को दूर करो और कूद जाओ देखो फिर क्या होगा मैं ऐसे ही तो पूदा था ये सब सोच के मैं यही सोच के तो पूदा मैंने कहा पिछले जन्मों में तो खाया पिया इस बार देखी जाएगी जो होगा मार पड़ेगी तो सही कोई ना कोई डिसीजन तो आएगा कोई ना कोई निर्णय तो आएगा अब यूं बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा कूद जाओ और कूद गए और गुरू के निर्देश में चलते रहे चलते रहे तो आज खूब खूब कमाया मजे से जी रहे कमाया मतलब पुण्य कमाया हाँ आपको भी बहुत पैसा कमाया <laughs> पैसा नहीं कमाते हम हम पैसा नहीं कमाते हम तो पुण्य कमाते हैं और उसी पुण्य कर तो जी रहे सहयोग उस... देता है ईश्वर खूब सहयोग देता है उसी पुण्य से ही तो सुख से जी रहे हैं उससे हमको बड़ा सुख मिल रहा है हाँ तो इस प्रकार से इसमें कोई हानि नहीं हुई कोई नुकसान नहीं हुआ लाभ ही हुआ तो इधर तो लाभ ही लाभ है ऐसा करना चाहिए तो इस तरह से आप भी सोचें अगर आपका स्तर बन जाए विचार बन जाए तो लगाओ छलाओ देखी जाएगी जो होगा <laughs> देखी जाएगी पूछ जाओ हाँ जी हो गया ये बात बाश। आगे भाषे पढ़े चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं, बोलिए दृष्टानुषे हाँ हाँ दृष्टानुश्रविका दृष्टानुश्रविका विषय विषय दोषदर्शी विरक्तः तत्ुद्धी प्रविवेक अप्यायत बुद्धिर् गुणभ्यो व्यक्त अव्यक्त धर्मकेभ्यो विरक्तः विरक्त पंद्रहवें सूत्रों में बताया था कि व्यक्ति दृष्ट और आनुश्रविक विषयों से विरक्त हो जाता है उसकी इच्छा नहीं रहती उससे उनको राग खत्म हो गया इच्छा घट गई तो ये अपर वैराग्य था उसको यहां पर रिपीट किया है दोहराया दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में दोष देखने वाला वो कहता यदि मैंने इन विषयों का सुख लिया तो मेरे अंदर संस्कार बनेंगे और वो संस्कार मुाने पिने भोगने नाही मिली तर फेर दुखी होणार पडेगा इलिडोछोडो नुकसान है फायदा नाही ॲसा सोच के परिणाम दुःख को कर, ताप दुःख कोस्कार दुःख को, को गुणवृत्ती विरोध कोरोको सब जग दुखी दुःख देखता है। सब बेकार दुनिया कही नाही कि मन नाही लगता छोडो जिसके पास जाव वही धोका देता आज आप किसी आदमी पर विश्वास कर सकते हैं, बडा कठीण है। किसी पे विश्वास करणार आज बहुत कठीण है जिसपे हम विश्वास करते हैं वी धोका देता है। दो सर् पाच सर्व मे पता चलता है। पहले पहले तो अच्छे लगते सबोखा <laughs> हम जो चो करणे देधक बनतो बच्च नाही करेचा बच्चोने धोका द्या कहीं माँ माँ बाप ने धोखा दिया कहीं बच्चों ने धोखा दिया हम जो चाहते हैं दूसरे लोग हमको करने नहीं देते अच्छा बुरा कर तो परीक्षण होने अच्छा निर्णय कर लिया वेद के अनुसार चल रहे हम तो भी हमको माता पिता नहीं करने देते नहीं। बोलो ध्यान नहीं है वही तो, तो कह रहे हैं ना वो तो कारण की बात अलग हुई पर धोखा तो हुआ ना हमारे साथ फिर हम उनको समझाने में वो अलग प्रश्न है बात सिर्फ इतनी थी कि माता पिता धोखा कैसे देते हैं इसका उत्तर ये है कि वो अज्ञानी है हम वेद को पढ़ते हैं हमको समझ में आ रहा है कि मोक्ष की ओर जाना चाहिए ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए अब हमारे मान लो माता पिता इस विषय में इतने विद्वान नहीं है तो वो तो हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे वो तो कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है इस उम्र में तुम भगवान की बात करते हो जाओ पैसे कमाओ खाओ पिओ डांस करो लोग पार्टी में जाते हैं तो यहां बैठ के भजन गाते रहते हो। ये क्या मतलब है वो हमारे काम में बाधक बनेंगे तो इस तरह से वो बाधक बनते हैं जब उनको ज्ञान नहीं है तो बाधक बनेंगे चाहे अब सही सही तो कहीं किसी बच्चे की इच्छा होती है तो माता पिता उसको रोकते और कहीं माता पिता की इच्छा होती है तो बच्चे रोकते क्योंकि बच्चों का उनका विचार एक जैसा नहीं एक प्रश्न है कि जैसे अभी बचपन से सुनते आए भजन वगैरह कि उनको जो माता पिता की अच्छी बात है वो भी अच्छी नहीं लगती तो क्या करे फिर ऐसे टाइम उनको कैसे समझाए ये अच्छी बात है ये, कि ये करना चाहिए, ये काम करते बच्चो बच्चों, बच्चों, बच्चों को माता पिता की सही बात भी बाबतीत अच्छा नाही तो वो उनकी अविद्या है अविद्या कैसे दूर करे वमारे हात मे हर व्यक्ती स्वतंत्र है। उनके संस्कार आपली बुद्धी चेलता आपली इच्छा चेलता आपस्कारो चेलतान होती तो आपली इच्छा चे तोड मरोडले अब ये मशीन है कम्प्यूटर चाहे जो बटन दबाओ चाहे जो काम हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं वैसा ही करेगा पर आदमी कोई मशीन थोड़ी आप उसका ये बटन दबाएं तो ऐसा ही करेगा ये बटन दबाएं तो वैसा करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं कोशिश कर सकते हैं समझा सकते हैं बता सकते हैं हो सकता है हम उसको समझा नहीं पा रहे एक कमी हमारी तरफ से मान लो ये कमी नहीं है हमने अच्छी तरह समझाया टेक्निक से समझाया बुद्धि से समझाया प्रमाण से समझाया तर्क से समझाया सब प्रकार चे समजा द्या संस्कार नाही रुचि नाही है, है। जनरली ऐस होता है जो माता पिताने जो अच्छा किया, वो को अच्छा नाही लग्ना हा नाही लग्नाली विचार अलग अम्छा नाही हा नाही लगत विचार अलग है संस्कार अलग है बैठता वॉलमेल नाही बैठता कोण कोण ॲसा परिवार होता जे तीन चार पीढी तक व परंपरा चलती बाप दादा भी हवन करते थे फिर बेटे भी करते हैं फिर पोते भी करते हैं फिर चौथी पीढ़ी भी कर रही वो तो कोई कोई परिवार होता है ऐसा वो कोई बड़े शुभ कर्मों से भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ऐसा परिवार मिलता है तो तीन चार पीढ़ी तक वो परंपरा चलती रहती है हाँ वेद पाठ चलता है कोई अध्ययन चलता है योगाभ्यास चलता है हवन चलता है जो भी चलता है वो तो बहुत कम अपवाद लोग होते हैं ऐसे बाकी तो सारी दुनिया में ऐसे ही टकराव रहता ही है तो यही तो सोचना है कि कहीं भी जाओ वहीं टक्कर है वहीं विरोध है सबके विचार अलग है सबके संस्कार अलग है सबकी बुद्धि अलग है तो ये तो टकराव रहेगा इसलिए हर जगह पर दुख है दुखम है और सर्वम इसलिए तो बोला कि बुद्धिमान व्यक्ति को संसार में सब जगह दुख ही दुख दिखता है जब उसको दुख दिखता है तब वो उससे दूर हटता है ये मनोविज्ञान है व्यक्ति दुख से दूर भागता है तो इसलिए कहा विषय दोषदर्शी वो विषयों में दोष देखता है यदि मैंने यहां सुख लिया तो मुझे परिणाम दुख भोगना पड़ेगा संस्कार दुख भोगना पड़ेगा ताप दुख नहीं छोड़ेगा ऐसे वो दोष देख देखकर कर विरक्त छोड़ देता है भाई भी नहीं चाहिए बेटा भी नहीं चाहिए माता पिता भी नहीं चाहिए केवल ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि आज जो अच्छे अच्छे लग रहे हैं ना शुरू शुरू में अच्छे लगते हैं पांच साल में पसीना आता है सर के बाल उतर जाते हैं। <laughs> जब वो अपने डंडे मारना शुरू करते हैं तो पसीना आता है कि ये क्या हो गया हमने तो सोचा भी नहीं था बाद में कहता है यार ऐसी मुसीबत ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसी आ जाएगी भाई इसीलिए तो आपने नहीं सोची थी इसीलिए तो आज परेशान हो रहे अगर सोची होती तो आप ये कदम उठाते ही नहीं पहले ही सावधान रहते तो वो भाग्यशाली है जिनको समय पर सूचना मिल गई और वो दुर्घटना से बच गए तो बच जाओ और उसका लाभ ले लो तो क्या चीज़? पूरा भर तो नहीं गया नहीं, नहीं, नहीं। खाली किया ना खाली किया। तो इस प्रकार से व्यक्ति दृष्ट और आनुश्रविक विषयों के दोष देख देख के उनसे विरक्त हो गया तो उनको तो छोड़ दिया अब फिर वो चला सम्प्रज्ञा समाधि में तो सम्प्रज्ञा समाधि में पुरुष दर्शन अभ्यास अब हम यहाँ पुरुषकार जीवात्मा करेंगे पुरुष दर्शन जीवात्मा का सम्प्रज्ञा समाधि में अस्मिता समाधि में दर्शन हो गया और उसका अभ्यास कर लिया रोज जीवात्मा का भी स्वरूप समझ लिया के जीवात्मा अल्पज्य है बिचारा गरीब है इसको बिना साधन के काम ही नहीं चलता या तो प्रकृति का साधन लो या ईश्वर का लो अकेला तो बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा इसको तो होश भी नहीं आ रहा बिना साधन हो तो होश ही नहीं आता ये तो बेहोश हो जाता है इतना कम योग्यता और कम शक्ति है इसमें तो यह भी कोई बढ़िया चीज नहीं इसको भी छोड़ो और आगे चलो तो पुरुष दर्शन अभ्यास होने से जीवात्मा के दर्शन की अनुभूति हो गई उसकी अनुभूति होने से उसका अभ्यास होने से तत्शुद्धि उसकी जो आत्मा है उस आत्मा की शुद्धि हो गई उसको समझ में आ गया कि यह सब ठीक नहीं है इसको छोड़ो और आगे चलो उसकी शुद्धि हो गई और प्रविवेक उसका विवेक ऊंचा उठ गया सब समझ में आ गया हे उपाधेय क्या छोड़ना चाहिए क्या पकड़ना चाहिए उसका ज्ञान का विकास हुआ और उस विवेक से आप्यायित बुद्धि उससे प्रभावित बुद्धि वाला उस विवेक से प्रभावित होकर ऐसी बुद्धि वाला वो जीवात्मा जो सम्रज्ञा समाधि लगा रहा था वो व्यक्ति गुणेभ्यो विरक्त उन सारे गुणों से विरक्त हो गया कैसे गुणों से व्यक्त अव्यक्त धर्म के जो गुण दो रूपों में जगत में आते हैं कहीं व्यक्त रूप में कहीं अव्यक्त रूप में व्यक्त रूप वाले वो हैं जो आंख से दिख रहे हैं पृथ्वी जल अग्नि तीन चीजें आंख से दिखती हैं वायु नहीं दिखती आकाश नहीं दिखता फिर आगे तन मन इंद्रिया बुद्धि ये सारी चीजें आंख से नहीं दिखती जो आंख से नहीं दिखती वो है अव्यक्त व्यक्त नहीं है प्रकट नहीं है और जो आंख से दिख रही है वो व्यक्त है तो तीन तो पंचमाभूत में से तीन तो ये हो गए पृथ्वी जलग्नि और फिर इन पंचमाभूत से बने हुए पदार्थ मनुष्य पशु पक्षी रेलगाड़ी मोटर आदि ये सारे व्यक्त धर्म वाले गुण हैं जो स्पष्ट आंखों से दिख रहे तो वो क्या करता है व्यक्त धर्म वाले भी और अव्यक्त धर्म वाले भी दिखने वाले भी न दिखने वाले भी इन सभी प्रकार के गुणों से व्यरक्त हो जाता है क्योंकि इन गुणों के संबंध में रहे तो मोक्ष नहीं होगा मरण नहीं छूटेगा ये प्रकृति के पदार्थ जड़ हैं और क्षणिक सुख देते हैं और जीवात्मा वैसे ही अल्पज्य अल्प वो कोई हमारा मोक्ष देने वाला नहीं तो ये दोनों ही रिजेक्ट दोनों को ही छोड़ देता है और इन सबसे विरक्त हो जाता है तो जब इन गुणों से भी विरक्त हो जाता है वो सम्प्रज्ञा समाधि वाला जो सत्व गुण का सुख था उसको भी रिजेक्ट कर देता है कहता नहीं ये भी नहीं चाहिए तो आगे बढ़िए तद दैराग्य तब ये दूसरा वैराग्य आता है वो वशिकर संज्ञा वैराग्य था ये पर वैराग्य आता है वो अपर था ये पर है तो ये दूसरा वैराग्य उसको उत्पन्न हो जाता है कि गुण भी नहीं चाहिए सत्वगुण का सुख भी नहीं चाहिए तत्र यद उत्तरम तद ज्ञान ज्ञान प्रसाद मात्र वैराग्य हुआ जिसमेसे दूसरा है तो फिर कहते हैं तत्र इन दोन मेसेरा जो बाद, बाद वाला, वाला परवैराग्य पर बाद वाला जो परवैराग्य है तत् ज्ञान प्रसाद मात्र व ज्ञान का विशेष विकास है ज्ञान का प्रसाद विकास इस ज्ञान का विशेष विकास हुआ क्या विकास हुआ जब पहले अपर वैराग्य हुआ था अपर वैराग्य हुआ था विवेक ख्याति से तत्व ज्ञान से तो तत्व ज्ञान में तीनों का ज्ञान हुआ था ईश्वर जीव प्रकृति तीनों का ज्ञान हुआ था पर तीन में से जीव और प्रकृति का प्रमुख था ईश्वर का गौण था इसलिए संप्रज्ञ समाधि में दो का तो साक्षात्कार किया ईश्वर अभी गौण था अब जब परवैराग्य में आए तो वो दो को हटा दिया और ईश्वर के पीछे लग गए तो वस्तु तो पहले भी तीन ही जानते थे अब भी तीन ही जानते नई एडिशनल चौथी वस्तु कोई नहीं आई वस्तु तो तीन ही रही पर जो इसमें रिसर्च की उसमें ज्ञान में विकास हुआ क्लियरिटी आई कि हां ईश्वर ऐसा है इतना बढ़िया ईश्वर पहले नहीं आया था समझ में अब समझ में आया तो ये कहते हैं तद ज्ञान प्रसाद मात्रा ज्ञान का विकास हुआ रिसर्च में प्योरिटी आई क्वालिटी बढ़ी नई आइटम नहीं जुड़ी कि भाई तीन के चार वस्तु की चौथी वस्तु कोई आपने खोज ली वस्तु तो तीस ही है। तीन ही है उसी तीन में हमने प्योरीफाई किया ज्ञान को शुद्ध किया और इस तरह से बड़ा क्लियर हो गया ईश्वरी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जब ये स्थिति हो तो ये फरवराग ठीक आगे बढ़िए यदय प्रत्युदित ख्याति, ख्याति एवं मनते य उदय जिसके उदय होने पर जिस पर वैराग्य के उदय होने पर प्राप्त हो जाने पर हमारे अंदर वो उदय हो गया हमें उपलब्ध हो गया वैराग्य प्राप्त हो गया बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए वो अंतिम चीज है और जब इतना अच्छा ज्ञान बढ़ गया वैराग्य भी अच्छा हो गया और ईश्वर में पूरी रुचि श्रद्धा बन गई तब प्रत्युदित ख्याति जिसकी ख्याति अच्छी तरह उदित हो गई ख्याति अर्थात ज्ञान जिसका ज्ञान पूरी तरह विकसित हो गया सब पिक्चर क्लियर होगी प्रकृति कैसी जीवात्मा कैसा और ईश्वर कैसा पूरी पिक्चर क्लियर है ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति एवं मन्य वो ये मानता है तो ये असंप्रज लगी नहीं हाँ अभी लगी नहीं है अभी, अभी, अभी लगने वाली है उसके किनारे पर पहुंच गया है परवर आगे उसका कारण है और बस एक कदम आगे असंप्रज शुरू होने वाली है तो एक व्यक्ती जे आपले कोंढ रहा था। और बहुत एक घंटा होगा ढे ढूते दिल्ली मे लाल किला काही इधर जाव कोय काही इधर जाऊ अब जैसा जो बता वेसा तो चलते चलते चलते एक फरलांग चार सो मीटर की दूरी पर, की दूरी पर उसको दूर से एक लाल रंग की बिल्डिंग दिखाई दिर लाल, लाल बिल्डिंग दिख गई वस बस बस मिळ्या मलगा बस होग्या काम अभी 400 मीटर दूर है लेकिन दूर से उसको लक्षण दिख गए तो उसने कहा बस हो गया काम अब कोई नहीं रोक सकता मुझे लाल किला तक पहुंचने में अब तो गारंटी है अब तो सामने दिख ही रहा है अब तो मैं पकड़ ही लूंगा उसको बस वो स्थिति है यहां पर परराग्य हो गया ईश्वर सामने समझ में आ ही रहा है तो वो कहता है प्राप्तम प्राप्तियम बस जो चाहिए था मिल गया।, मिल गया मिल गया मिल गया अब कोई कमी बाकी नहीं रही ठीक है तो जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया अब तो सामने ही दिख रहा है अब छूट के नहीं जाएगा अब बच के नहीं जाएगा मोटी भाषा में क्षीणाह <laughs> क्षेत्रव्या क्लेशा हाँ बोलिए छिन्न श्लिष्ट परवा भव संक्रमण तो वो कह रहा है कि मुझे ईश्वर अब सामने दिख ही रहा है पहुंच गया मैं ईश्वर तक सारी बात साफ है और जो प्राप्त करना था कर लिया ईश्वर प्राप्त करना था हो गया सामने दिख रहा है पहुंचने वाला हूं मैं और क्षीणा क्षेत्रव्या क्लेशा जो मारने हो योग्य क्लेश थे वो भी मार डाले अब ये क्लेश मुझे नहीं घसीट सकते वापस दुनिया अब मैं इनकी पकड़ से बाहर हो गया जैसे हमारा रॉकेट चैलेंजर पृथ्वी की आकर्षण सीमा को पार कर जाए तो बस अब उसको खतरा नहीं है अब जमीन उसको वापस नहीं गिरा सकती अपनी तरफ तो ऐसे वो भोगों के आकर्षण सीमा से बाहर निकल गया तो कहता आप कोई चिंता नहीं जो क्लेशों को मारना था मार डाला अब कोई परवा नहीं इसलिए क्षीण करने योग्य क्लेश क्षीण कर दिए वो खत्म हो गए अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और छिन्न श्लिष्ट परवा भव संक्रमण भव कहते हैं जन्म को संक्रमण संक्रमण बार बार जन्म लेना एक जन्म दूसरा जन्म तीसरा जन्म ऐसे बार बार जन्म मरण का चक्र ये जन्म मरण का जो चक्र है श्ष्ट पर्वा जो आपस में जुड़ा हुआ है पर वो कहते हैं गांठ को जो गांठों से ये जुड़ा हुआ है जन्म फिर मृत्यु की गांठ आई मृत्यु के बाद फिर जन्म हो गया फिर अगली मृत्यु की गांठ आई फिर अगला जन्म हो गया तो मृत्यु की गांठ पर जो ये जन्म जन्म का चक्कर जुड़ा हुआ है वो छिन्ना बस अब कट जाएगा अब कोई परवाह नहीं अब मुझे मोक्ष में जाने से कोई नहीं रोक सकता अब पक्की गारंटी अब यहां तक हम पहुंच गए ऐसी उसको अनुभूति होती है ऐसा उसका ज्ञान का स्तर बन जाता है फिर कहते हैं यस्य, बोलिए अविच्छेदात अविच्छेद जनित्वाच जायत ये भव यस्य से जो ये जन्म मरण का चक्कर है इस जन्म मरण के चक्कर के अविच्छेदात न कटने से यदि ये चक्कर नहीं कटा चक्कर बंद नहीं हुआ तो क्या होगा जनित्व अमृत थे जन्म लेके मरेगा और मृतवा ज जाए थे और मर के फिर जन्म लेगा चक्कर नहीं, तो जन्म मरण जन्म मरण चालू ही रहेगा पर यह जो जन्म मरण है इसको अब काट दिया है अब यह कट जाएगा अब मुझे कोई संशय नहीं अब तो गारंटी है ये तो हो ही जाएगा तो ऐसी वो व्यक्ति अनुभूति करता है यह है परवैराग्य का स्तर आगे पढ़ेंगे ज्ञानस्य एव, एव, पराकाष्ठाषा वैराग्य देखो वैराग्य का बड़ा अच्छा स्वरूप बतलाया ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्य ज्ञान की ऊंची अवस्था का नाम ही तो वैराग्य है ये थोड़ी अलंकारिक भाषा है यद्यपि ज्ञान और वैराग्य में कारण कार्य संबंध है सच्चाई तो यह कि ज्ञान से वैराग्य हुआ सुबह बताया था कि जब वो मिठाई का डब्बे का ढक्कन खोला तो आपको ज्ञान हुआ और सत्य ज्ञान हुआ तत्व ज्ञान हुआ इस डब्बे में क्या है बिच्चु। चार बिच्छू उससे आपको वैराग्य हुआ अगर वो बिच्छू का ज्ञान नहीं होता तो आपको वैराग्य नहीं होता आपके मन में आकर्षण बना ही रहता इस डब्बे में जरूर मिठाई होगी क्योंकि लिखा अग्रवाल स्वीट मिठाई का डब्बा लिखा है ढक्कन पे तो फिर मिठाई होगी ना वो जब तक हम उसको डब्बे का ढक्कन खोल के नहीं देख लेंगे तब नहीं हो तब, तब, तब उसमें राग बना ही रहेगा और जब डब्बे का ढक्कन हटा दिया तो तत्व ज्ञान होगा इसमें तो बिच्छू भरे भाई ये तो काट खाएंगे मार डालेंगे तो उस ज्ञान से हमको वैराग्य हुआ था तो ज्ञान और वैराग्य में कारण कार्य संबंध है परंतु यहां दोनों को एक ही बना के बोल दिया ये शास्त्रों की शैली है कहीं कहीं कार्य कारण को एक ही बना के बोल देते जैसे शास्त्रीय उदाहरण दो hmm. एक लौकिक एक शास्त्रीय दोनों उदाहरण देता हूं शास्त्र का उदाहरण है प्राणी न अन्नम वही प्राणीना प्राणाह अन्न जो है वो प्राणियों का प्राण है अन, अन ही तो हमारा प्राण है अन्न में ही तो प्राण बसे हमारे यद्यपि वो अन्न प्राण का साधन है प्राण रक्षा का साधन है अन्न मिलेगा तो प्राणों की रक्षा होगी अन्न नहीं मिला तो मर जाएंगे तो अन्न यद्यपि साधन और प्राण रक्षा उसका साध्य है उसका कार्य है फिर भी अन्न को प्राण की बना बोलते अन्न वय प्राणी ना प्राण अन्न ही प्राणिओ प्राण है शास्त्रीय उदाहरण हा भाष्य मेघा वाकिक उदाहरण हे है एक परिवार मे वाता जीने खीर बना रखी ती और माता जीने लो गुरुजी खीर खाऊ हमने कहा जी ये खीर थोड़ी भारी लगती है रात का समय है वं को सोना है पचेगी नहीं है दूध उध तो पी सकते हैं हम खीर तो थो थोड़ी भारी पड़ेगी तो माता का जी ने कहा दूध ही तो है और है क्या <laughs> खीर भी दूध ही तो है थोड़े से चावल डाले और है क्या अब देखो दोनों को एक बना के बोला दूध और खीर में कारण कार्य संबंधित पर वो कहते हैं दूध ही तो है और है क्या थोड़ा सा गर्म कर रखा है थोड़े दो चावल डाल दिए हो गया इसमें और क्या तो यहां दूध और खीर में कारण कार्य होते हुए भी उसको एक ही नाम से कह दिया जाता है ये खीर दूध ही तो है तो इस तरह से कहीं कहीं कारण कार्य को समान अर्थक बोल देते हैं एक ही शब्द से बोल देते हैं उसी प्रकार से यहां पर बोला है ज्ञान सेव पराकाष्ठा वैराग्यम ज्ञान की ही ऊंची अवस्था का नाम वैराग्य है जबकि वास्तव में ज्ञान और वैराग्य में कारण कार्य संबंध है वैराग्य कार्य हुआ हाँ और ज्ञान उसका कारण है जी। समझता। है? अलग है नहीं हाँ तो अब स्पष्ट हो गया ना ज्ञान हुआ तब वैराग्य हुआ अंतिम शब्द है एक न अतरीय कैवल्यम कैवल्यम एक वैराग्य वैराग्य ज्ञान से पर काष्ठास्ती तस वैराग्य अवश्यम भावी फल मोमिस निश्चित फल मोगा होती देखरा भगवान मी गाडी बचने वाट के कि भाग नाही सगळता अकड मे आहारे इस तर वेता है भगवान मिळते मेरा निश्चित रूपसे मोक्ष हो जाएगा। मेरा जनमरण चक्कर कट जायगा और बस होल अंतिम तो कैवल्यम का अर्थ मोर अंतरीयकम अंतराय बाधा न अंतरीय कम अस कोधा नाही अब कोवट न अब कोधा नाही पडेगी अब तो मेरा इसका हो ही जाएगा ये इसका फल है परवैरागे का अब तो मोक्ष मोही हो जाएगा। तो ये उसको उभूती होती योग हो सोलव सूत्र ठीक आहे